एक निराली रस्सा कस्सी नाइजीरिया की लोक कथा यह कहानी नाइजीरिया की एक लोक कथा है जिसे ने यहाँ एक नए रूप में सुनाया है जंगल के दो बड़े और शक्तिशाली पशु दरियाई घोड़ा और हाथी एक खरगोश की हंसी उड़ाते थे और उसका अपमान करते थे क्योंकि वह बहुत छोटा था दोनों बहुत ही घमंडी थे और उन्होंने खरगोश को परेशान कर रखा था लेकिन एक दिन खरगोश ने दोनों को चुनौती दी कि उसके साथ रस्सा का मुकाबला करें खरगोश ने अपनी चतुराई से दोनों को खूब बुद्धू बनाया यह कहानी बच्चों को अच्छी लगेगी क्योंकि इस कहानी में एक छोटे से जीव ने अपनी बुद्धिमानी से दो बड़े और ताकतवर पशुओं को अच्छा चकमा दिया समर्पित है यह किताब उन अनगिनत गुड़ी कथावाचकों को समर्पित है जिन्होंने इस कहानी को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से अफ्रीका के अलग अलग, अलग गाँवों में प्रचलित किया बहुत पुरानी बात है उस समय कि जब तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता का जन्म भी नहीं हुआ था एक हरे भरे घने जंगल में एक चौड़े मटमेले दरिया के पास हाथी दरियाई घोड़ा और खरगोश रहते थे तीनों पड़ोसी थे दरियाई घोड़ा और हाथी बहुत बड़े थे बहुत ताकतवर थे दोनों बेचारे खरगोश को खूब तंग करते थे दोनों घमंडी थे और अक्सर खरगोश का अपमान करते थे वो खरगोश दरिया के मटमेले पानी में खड़े दरियाई घोड़े ने चिल्ला कहा तुम इतने छोटे हो कि अगर तुम कभी दरिया में गिर गए तो किसी को पता भी न चलेगा तुम्हारे गिरने में पानी गिरने से पानी में एक हल्की सी लहर भी नहीं उठेगी ने भी कहा, अरे खरगोश सुना है सब लोग तुम्हें बड़े कान वाला कहकर बुलाते हैं बड़े कान हाँ तुमने मेरे कान देखे हैं? मेरे कान के नीचे ही खरगोश आसानी से छिप जाए हो हो हो, अथी जोर से हंसने लगा तुम्हारी चाल भी कितनी बेडंगी है दरियाई घोड़े ने चिढ़ाते हुए कहा जमीन पर तुम्हारे तो तुम्हारे पाव टिकी ही नहीं पाते तुम इतने हल्के हो कि कोई छींक भी दो छींक भी दे तो तुम दूर जाकर गिरो, जहा हमारे पाव पड़ते हैं वहां तो जमीन में गड्ढे बन जाते हैं ऐसे गड्ढे जिनमें अगर यह खरगोश गिर जाए तो फिर वो कहीं दिखाई भी न दे बस इसी तरह दिन प्रतिदिन दोनों खरगोश को खरगोश को खूब सताते उसकी हंसी उड़ाते उसका अपमान करते लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस खरगोश ने निश्चय किया कि अब वह कोई अपमान न सहेगा उल्टा दोनों घमंडी पशुओं को सबक सिखाएगा उसने मन ही मन तय किया कि वह उन दोनों को दिखा देगा कि सिर्फ बड़ा और शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है वह दरियाई घोड़े और हाथी को सबक सिखाने की चाल सोचने लगा उसने खूब सोचा सोचते सोचते उसके खान कान थरथराने लगे उसके नथुने फड़फड़ाने लगे अंत में उसने एक बढ़िया योजना सोची वह दरियाई घोड़े के पास आया दरिया के मैले ठंडे पानी में खड़ा दरियाई घोड़ा ऊँग रहा था नमस्कार दरियाई उसने बड़ी बड़ी से अरे पिद्दे, तुमने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया? इतना बात करते हैं दरियाई घोड़े ने धमकाते हुए कहा अगर मैं आपको रस्सा कसी के मुकाबले में हरा दू तो क्या आप मुझे अपने समान शक्तिशाली मान लेंगे खरगोश ने सम्मान के साथ कहा तुम मुझे हराओगे रस्सा कसी के मुकाबले में ऐसी बेतु की बातें कर रहे हो जानते भी हो कि मैं तुमसे अरबों खरबों गुना अधिक ताकतवर हूँ देखो मुझे मैं देखो मुझे मैं कितना बड़ा हूँ दरियाई घोड़े ने फुफकारते हुए कहा शायद आप मेरी शक्ति को देख नहीं पा रहे हैं खरगोश ने मुस्कुराकर कहा क्या मुकाबला करेंगे जैसे तुम्हारी इच्छा दरियाई घोड़े ने बेरुखी से कहा वैसे भी आज मेरे पास करने को को कोई खास काम नहीं है ठीक है खरगोश बोला मेरे पास एक लंबा मजबूत रस्सा है इस रस्से का एक सिरा आप पकड़ लें मैं दूसरा सिरा पकड़कर जंगल में अपने घर जाऊंगा वहां पहुँच मैं रस्सा खींचूंगा फिर आप भी रस्सा खींचना हमारा मुकाबला शुरू हो जाएगा अगर रस्सा खींचकर आप मुझे दरिया तक ले आए तो आपकी जीत होगी लेकिन अगर मैंने आपको जंगल के अंदर खींच लिया तो मेरी जीत होगी तब आपको मानना पड़ेगा कि मैं भी आपके समान शक्तिशाली हूँ क्या आप ये शर्त स्वीकार करते हैं हाँ स्वीकार करता हूँ दरियाई घोड़े ने बड़े घमंड से कहा अब इस रस्से को अपने मुँह में पकड़ लें घर पहुँच मैं रस्से को एक झटका दूंगा आप समझ लेना कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ खरगोश ने कहा रस्से का दूसरा सिरा पकड़े खरगोश जंगल के अंदर उस ओर चल दिया जहां हाथी रहता था नमस्कार हाथी यहां भी खरगोश ने बड़ी विनम्रता से बात की हाथी ने खरगोश को देखा अपनी सूंढ उठाई और अकड़ कर बोला किससे बात कर रहे हो मुझसे तुम तो इतने छोटे हो कि दिखाई ही नहीं पड़ते तुमने मुझसे बात करने का साहस कैसे किया अगर रस्सा के मुकाबले में मैं आपको हरा दू तो क्या आप मुझे अपने समान ताकतवर मान लो खरगोश बोला हो हो क्या बात है ऐसा चुटकुला तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं हाथी ने जोर से हंसते हुए कहा तुम मुझे हराओगे रस्सा घसी में मैं तुमसे छह हजार गुना बड़ा हूं और अरब गुना अधिक ताकतवर हूं शायद मेरी ताकत आपको दिखाई नहीं दे रही खरगोश बोला वो अपनी हंसी रोक न पा रहा था क्या आप मेरे साथ मुकाबला करेंगे शायद मेरी ताकत आपको दिखाई नहीं दे रही खरगोश बोला उसकी बात सुन हाथी ने बड़े अभिमान के साथ कहा हां मैं मुकाबला करूंगा ऐसा सरल मुकाबला तो आज तक नहीं किया मैंने आज तक नहीं किया मेरे पास यह लंबा मजबूत रस्सा है इसे आप पकड़ लें मैं दरिया की ओर जाऊंगा। वहां पहुंचकर मैं रस्से को एक झटका दूंगा। आप समझ लेना कि मैं तैयार हूं। आप रस्सा खींचना मुकाबला शुरू हो जाएगा अगर आप खींचकर मुझे जंगल के बीच यहाँ ले आए तो आपकी जीत होगी लेकिन अगर मैंने आपको दरिया तक खींच लिया तो मेरी जीत होगी तब आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं भी आपके सामान शक्तिशाली हूँ खरगोश हाथी काफ़ी बोर लग रहा था उसने रस्से का सिरा थाम लिया खरगोश दरिया की ओर चल दिया वह बहुत खुश था और फुदकता हुआ जा रहा था आधे रस्ते पहुंचकर उसने रस्से को जोर का झटका दिया दरिया में खड़े दरियाई घोड़े ने रस्से का झटका महसूस किया और से रस्सा खींचने लगा घने जंगल के अंदर हाथी ने भी झटका महसूस किया वह भी फट से रस्सा खींचने लगा फिर निराली रस्सा शुरू हो गई हर एक समझ रहा था कि दूसरे सिरे पर खरगोश रस्सा खींच रहा था को लग रहा रहा था था कि कि वह बड़ी आसानी से यह यह मुकाबला जीत जाएगा। हर एक सोच रहा था कि उसके खीचने पर खरगोश ऐसे उड़ता हुआ आएगा जैसे मछुआरे के कांटे में फंसी छोटी सी मछली पानी से बाहर आती है दरियाई घोड़े ने रस्सा खींचा हाथी ने रस्सा खींचा रस्सा एकदम कस गया पर हुआ कुछ भी नहीं ना हाथी अपनी जगह से हिला न दरियाई घोड़ा पानी से बाहर आया हाथी ने और जोर लगाया दरियाई घोड़े ने और जोर लगाया एक सोच रहा था कि जल्दी खरगोश उड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचेगा खरगोश मूर्ख था जो ऐसा मुकाबला कर रहा था वो उनके समान शक्तिशाली कैसे हो सकता था दोनों रस्सा खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे दोपहर होने को आई और रस्सा कसी चलती रही सूर्य अस्त होने लगा फिर आकाश में चांद चमकने लगा चांदनी रात भी दोनों में भी दोनों की रस्सा कस दोनों रस्ा खींचते रहे रस्सा कसा ही रहा प्रत्येक इस बात से हैरान था कि वह खरगोश को अपनी ओर जरा सा भी नहीं खिसका पाया था दरियाई घोड़े ने दरिया के तल पर अपने पांव पूरी तरह जमा दिए थे और रस्से को जोर से खींचा और खींचा और खींचा इस खींचा में उसने खूब पाँव दरिया के तल से कीचड़ की लहरें सी उठी और पानी में फैल गई दरिया का मटमेला पानी और मटमैला हो गया रस्सा रश, वैसे ही कसा रहा दरियाई घोड़ा कुछ समझ न पाया कि क्या हो रहा था खरगोशी पड़ गया इस तरह सारा दिन और सारी शाम और फिर सारी रात दरियाई घोड़ा और हाथी रस्सा खींचते रहे और सोचते रहे खरगोश मजे से आराम करता रहा उसने कसे हुए रस्से को देखा और हंस दिया वो खूब हसा और हंसता अंत में सूर्य उदय से पहले वह दरिया के किनारे आया और एक के पीछे क्या आप समाप्त करना मैं तो अभी भी पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ लेकिन अगर आप रस्सा कस्सी बंद करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ बस आपको यह स्वीकार करना होगा कि मैं आपके सामान ही ताकतवर हूं असंभव ता दरियाई घोड़े ने हाँपते हुए कहा ऐसी बेतु की बात मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता एक पिता मेरे बराबर कैसे हो सकता है कभी नहीं और दरियाई घोड़ा पूरी ताकत लगाकर रस्सा खींचने लगा खरगोश मुस्कुरा दिया चुपचाप फुदकते हुए वह हाथी की ओर चल दिया हाथी के निकट पहुंचकर वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया यहाँ भी वह वैसे बात करने लगा जैसे वो बहुत दूर खड़ा था ओह हाथी क्या मुकाबला बंद करना चाहते हैं मैं तो अभी भी स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हूं लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो मैं रस्सा कसी बंद कर देता हूं। बस आपको यह मान लेना पड़ेगा कि मैं आपके समान ही शक्तिशाली हूं कभी नहीं हाथी चलाया तुम छोटे से जीव मेरे समान नहीं गुस्से से भरा हाथी अपनी सारी ताकत लगाकर रस्से को जोर से खींचने लगा दरियाई घोड़ा खींचता हुआ दरिया से बाहर आ गया विशाल और भारी भरखम दरियाई घोड़े के रेती किनारे पर खिसकने से गहरी खाइया सी बन गई गहरी खाइया सी बन गई कई झाड़िया और पौधे कुचले गए और उसके बड़े पेड़ पर कई खरोचे भी पड़ गई दरियाई घोड़ा गुस्से से भर गया वह हांफने लगा फुफकारने लगा चिल्लाने लगा उसने अपने पांव जमीन में गड़ा दिए फिर थोड़ा पीछे झुका और ग्यारह गुना अधिक ताकत लगाकर रस्सा खींचने लगा, लगा। दरियाई घोड़े के इस तरह खींचने से हाथी उसकी ओर खींचता आया पेड़ पौधों से टकराता हुआ आगे खिसकने लगा अब हाथी का गुस्सा सातवें आसमान पर था वह भी पूरी ताकत लगाकर रस्सा थामे रहा अब रस्साकसी के मुकाबले ने भयंकर रूप ले लिया दोनों विशाल और शक्तिशाली पशु चिल्लाते रहे और एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहे आगे पीछे आगे पीछे वह दिन भर मुकाबला करते रहे दोपहर में मुकाबला करते रहे शाम को मुकाबला करते रहे और चांदनी रात में भी सारी रात मुकाबला करते रहे कई बार दरियाई घोड़ा खिसक कर दरिया से बाहर आया दरिया के तल से उठ वह ढेर सारा कीचड़ पानी में फैल गया दरिया के तल से उठ ढेर सारा कीचड़ पानी में फैल गया उसके खिसकने से किनारे पर नहरे सी बन गई कई बार हाथ थी खिसकता हुआ पेड़ों से टकराया कई पौधे कुचले गए कई पेड़ टूट कर गिर गए इधर दोनों विशाल जीव आपस में उलझे हुए थे इधर खरगोश मजे से बैठा सब देख रहा था वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था हंसते हंसते वो जमीन पर लोट पोट हो रहा था अगले दिन सुबह होने से पहले वो फिर से चुपके से रेंगते हुए बारी बारी दोनों के पास आया और बोला क्या मुकाबला रोकना चाहते हैं क्या क्या आप यह नहीं मानते कि मैं आपके समान ही ताकतवर हूँ घायल और बुरी तरह थका हुआ दरियाई घोड़ा रस्सा खींचता रहा फिर कीचड़ में फिसल कर वह गिर गया हाथी भी बहुत थक चुका था उसके शरीर पर भी कई चोटें लग गई थी वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था पर दोनों ही खूब अड़ियल और चिद्दी थे दोनों में से कोई भी खरगोश को अपने सामान ताकतवर मारने को तैयार न था सूर्य उदय हुआ दोनों मुकाबला करते रहे रस्सा खींचते खींचते वह सोच रहे थे कि खरगोश इतने लंबे समय तक कैसे मुकाबला कर पा रहा था क्या सच में वह इतना शक्तिशाली था क्या खरगोश किसी जादू का प्रयोग कर रहा है मुझे जाकर देखना चाहिए ऐसा दरियाई घोड़े ने सोचा वह नदी के पार आया और बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उस ओर चला जहाँ खरगोश मिल सकता था थोड़ी दूर चलने के बाद वह रुक जाता और रस्से को लपेट लेता था ताकि रस्सा ढीला न पड़े हाथी भी बड़े असमंजस में था उसने भी सोचा कि वह स्वयं आगे जाकर देखेगा कि क्या हो रहा था वह भी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ इधर उधर चला जहाँ खरगोश मिल सकता था वह भी रुक रुक कर रस्से को लपेटते जा रहा से रखा था।, कोई भी देने को था जंगल के बीच में उन दोनों का आमना सामना हुआ दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा तुम इस रस्से के साथ क्या कर रहे हो दरियाई घोड़े ने चिल्लाकर पूछा तुमने बीच में आने का साहस कैसे किया मैं बीच में आया हूं कि तुम हाथी भी खूब जोर से चिल्लाए मैं उस खरगोश के साथ रस्साकसी का मुकाबला कर रहा हूँ तुम बीच में क्या कर रहे हो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे तब अचानक उन्हें सारी बात समझ में आई दोनों विशाल पशुओं को समझ में आया कि खरगोश ने उन्हें बुद्धू बनाया था एक छोटे से खरगोश ने अपनी चाल में उन्हें फंसा लिया था दोनों आग बबूला हो गए दोनों दन हुए चले और खरगोश को जंगल में ढूंढने लगे उन्होंने कई पेड़ गिरा दिए और कई पौधे कुचल दिए और कई झाड़ियों को मसल दिया वो खूब चिल्लाए खूब चिंगाड़े पर उन्हें खरगोश कहीं भी दिखाई न दिया खरगोश वहां था ही नहीं वह तो बहुत दूर जा चुका था फुदकता फुदकता अब वह अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा था वह बहुत प्रसन्न था और अपनी चतुराई पर मुस्कुरा रहा था वह छोटा अवश्य था पर अपनी चतुराई से उसने हाथी और दरियाई घोड़े दोनों को मात दे दी थी जंगल के दो सबसे विशाल और ताकतवर पशुओं को उसने अपनी बुद्धिमानी से चकमा दे दिया